शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना के सामने महा कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले लगी उसका मनोहर रुदन सुनकर घर के सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची नीलकमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देख गिरिराज हिमालय अक्षय आनंद में निमग्न हो गए तदनंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा तो बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे माता ने कालिका को उमा हरी तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था मुने इसलिए वह सुंदर मुखवाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोकों में उमा के नाम से विख्यात हो गई नारद तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं, जैसे शरत काल में हंसों की बात अपने आप स्वर्ग स्वर्ग स्वर्गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महौषधियों को प्राप्त हो जाता है मुने इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा सुनो एक समय की बात है तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए बुने तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा हिमालय बोले हे मुने नारद हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभो आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं मेरी पुत्री की जन्मकुंडली में जो गुणदोष हो उसे बताइए मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी ब्रह्मा जी कहते हैं मुनिश्रेष्ठ तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हास देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया नारद बोले थैलराज और मैना आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ी है समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी गिरिराज तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है केवल एक रेखा भी है उसका यथार्थफल सुनो इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी नंग धड़ंग रहने वाला निर्गुण और निष्काम होगा उसके न माँ होगी न बाप उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा